श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग तीर्थ दर्शन तथा हृदय राम का वृत्तान्त हृदय का अद्भुत दर्शन मथुर बाबू से श्री देव के इस प्रकार कथोप कथन के कुछ दिन बाद एक रात्रि में श्री रामकृष्ण देव को पंचवटी की ओर जाते हुए देखकर कदाचित उन्हें आवश्यकता हो यह समझकर हृदय लौटा तथा अंगोछा लेकर उनके पीछे पीछे जाने लगा इस प्रकार जाते समय हृदय को एक अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ उसने देखा कि श्री राम कृष्णदेव स्थूल रक्त मांस देहधारी पुरुष नहीं है उनके शरीर से निकलने वाली अपूर्व ज्योति से पंचवटी आलोकित हो उठी है तथा चलते समय उनके ज्योतिर्मय चरण युगल पृथ्वी का स्पर्श न करते हुए शून्य पर चल रहे हैं शायद दृष्टिभ्रम से ऐसा दिखाई दे रहा है यह सोचकर हृदय बारंबार अपनी आँखों को मलकर चारों ओर की वस्तुओं का निरीक्षण करने के पश्चात पुनः श्री रामकृष्ण देव को देखने लगा किंतु उसे फिर वैसा ही दिखा वृक्ष लता गंगा कुटीर आदि सब कुछ पहले की तरह दिखाई देने पर भी श्री रामकृष्ण देव को पुनः उसने वैसा ही देखा तब विस्मित होकर वह सोचने लगा कि क्या स्वयं उसके भीतर ही किसी प्रकार का परिवर्तन उपस्थित होने के कारण उसे ऐसा दिखाई दे रहा है यह सोचकर ज्यो ही उसने अपनी ओर देखा तत्काल उसे ऐसा अनुभव हुआ कि वह भी दिव्य देहधारी ज्योतिर्मय देवानुचर है तथा साक्षात देवता के साथ रहकर चिरकाल उनकी सेवा कर रहा है उसे प्रतीत हुआ कि वह मानो उस देवता के घनीभूत ज्योतिष्मान अंग का अंश विशेष है तथा उनकी सेवा के निमित्त ही भिन्न शरीर धारण कर पृथक रूप से अवस्थित है ऐसा देखकर तथा अपने जीवन का इस प्रकार रहस्य हृदय कर उसके चित्त में आनंद की प्रबल धारा प्रवाहित होने लगी अपने को समस्त संसार को तथा लोग उसे पागल कहेंगे इस बात को भी भूलकर कर अर्धबाह्य वेश में उन्मत्त की भांति चिल्लाता हुआ बारंबार यह कहने लगा ओ राम कृष्ण ओ राम कृष्ण हम लोग तो मनुष्य नहीं है फिर हम यहाँ क्यों रहें चलो विभिन्न देशों में चल कर, हम जीवों का उद्धार करें तुम भी जो हो मैं भी वही हूँ श्री रामकृष्ण देव कहते थे उसकी इस तरह की चिल्लाहट सुनकर मैंने कहा अरे चुप रह चुप रह क्यों ऐसी बातें कर रहा है कुछ हुआ होगा सोचकर अभी लोग यहाँ दौड़ आएंगे पर वह सुनने ही क्यों लगा तब तुरंत उसके समीप पहुँच कर मैंने उसके वृक्षस्थल को स्पर्श कर कहा माँ इस मूर्ख को जड़ बना दे हृदय कहता था कि श्री राम देव के इस प्रकार कहते ही उसका पूर्वोक्त दर्शन तथा आनंद न जाने कहाँ विलुप्त हो गया तथा जैसा वह पहले था पुनः वैसा ही हो गया अपूर्व आनंद से सहसा विचित होने के कारण उसका चित्त विषाद मग्न हो उठा तथा वह रोता हुआ श्री कृष्ण देव से कहने लगा मामा जी तुमने ऐसा क्यों किया जड़ होने के लिए क्यों कहा अब कभी मुझे इस प्रकार के दर्शनानंद का अनुभव ना होगा यह सुनकर श्री राम देव बोले मैंने क्या तुझे एकदम जड़ हो जाने को कहा है अब तू शांत हो जा इतना ही मात्र तो कहा है सामान्य दर्शन प्राप्त कर तेरे शोर मचाने के कारण ही तो मुझे ऐसा कहना पड़ा मुझे चौबीसों घंटे कितने ही प्रकार के दर्शन होते हैं क्या मैं तेरी तरह शोर मचाता हूँ तेरे लिए अभी इस प्रकार के दर्शन करने का समय नहीं हुआ है अब तू शांत रह समय आने पर तुझे पुनः बहुत कुछ देखने को मिलेगा श्री रामकृष्ण देव की इन बातों को सुनकर शांत होने पर भी हृदय को अत्यंत क्षोभ हुआ तदनंतर अहंकार के वशीभूत हो उसने सोचा कि जैसे भी हो उस प्रकार के दर्शन के लिए वह पुनः प्रयास करेगा वह जब ध्यान अधिक करने लगा तथा रात में पंचवटी के नीचे जाकर जहाँ श्री राम देव पहले बैठकर ध्यान जब किया करते थे वहाँ बैठकर श्री जगदम्बा के ध्यान चिंतन करने का उसने निश्चय किया ऐसा निश्चय लेकर एक दिन गहरी रात में सैया त्याग कर वह पंचवटी में पहुँचा तथा श्री राम देव के आसन पर ध्यान करने बैठ गया कुछ देर बाद श्री राम कृष्णदेव के मन में पंचवटी जाने की इच्छा हुई और वे उधर चले वहाँ पहुँचते ही उन्हें हृदय की चिल्लाहट सुनाई दी वह व्याकुल होकर जोर से उनको पुकार रहा था मामा जी मैं झुलस गया मैं झुलस गया शीघ्र उनके समीप उपस्थित होकर श्री रामकृष्ण ने पूछा क्यों रे क्या हुआ है यातना से अधिर होकर हृदय कहने लगा मामा जी यहाँ पर ध्यान करने के लिए बैठते ही किसी ने मानो मुझ पर एक सकोरा आग डाल दी मेरा सारा शरीर जला जा रहा है श्री देव उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए बोले जा अभी ठीक हो जाएगा यह तो बता कि तू ऐसा क्यों करता रहता है मैंने तुझसे पहले कहा था कि मेरी सेवा से ही तेरा सब कुछ हो जाएगा हृदय कहता था कि श्री रामकृष्ण देव के स्पर्श से वास्तव में तत्काल ही उसका संपूर्ण कष्ट दूर हो गया इस घटना के बाद फिर कभी वह पंचवटी में ध्यान करने नहीं गया क्योंकि उसके मन में यह विश्वास हो गया था कि श्री रामकृष्ण देव ने उससे जो बात कही है उससे अन्यथा करने पर उसका भला नहीं होगा श्री रामकृष्ण देव के कथन पर विश्वास स्थापन कर हृदय को बहुत कुछ शांति मिली किंतु मंदिर का नित्य प्रती का कार्य अब उसके लिए पहले की भांति रुझकर प्रतीत नहीं होता था उसका मन नवीन किसी कार्य के द्वारा नवोल्लास प्राप्त करने की खोज करने लगा मंगला सन बारह का अश्विन महीना सन अठारह सौ ईस्वी आया देखकर उसने अपने मकान में श्री शारदीय दुर्गा पूजा करने का संकल्प किया हृदय के सौतेले बड़े भाई गंगा नारायण जी का स्वर्गवास हो चुका था तथा राघव मथुर बाबू की जमींदारी में लगान वसूल के कार्य में नियुक्त रहकर अच्छा धनोपार्जन कर रहा था समय की अनुकूलता से घर पर चंडी मंडप देवी पूजन का मंडप निर्मित होते समय गंगा नारायण जी ने वहाँ पर एक बार जगदम्बा को स्थापित कर पूजन करने की अभिलाषा प्रकट की थी किंतु उसे पूर्ण करने का सुयोग उन्हें प्राप्त नहीं हो सका था उनकी उस अभिलाषा को स्मरण कर हृदय उसे पूर्ण करने के निमित्त तत्पर हुआ कर्मशील हृदय को उस कार्य से शांति मिलने की संभावना है ऐसा अनुभव कर श्री रामकृष्ण देव उसमें सम्मत हुए तथा हृदय के अभिप्राय को जानकर मथुर बाबू ने उसे आर्थिक सहायता भी प्रदान की किंतु इस प्रकार आर्थिक सहायता करने पर भी पूजन के समय श्री देव को मथुर बाबू अपने घर पर रखने के लिए विशेष आग्रह करने लगे इसलिए अत्यंत दुखित होकर हृदय पूजन के निमित्त अकेला ही घर जाने को तैयार हुआ जाते समय उसे खिन्न देख श्री रामकृष्ण देव ने कहा तू तो दुखी क्यों हो रहा है सूक्ष्म शरीर से मैं प्रतिदिन तेरे पूजन के समय उपस्थित होऊंगा, किंतु तेरे सिवाय और कोई मुझे देख नहीं सकेगा तो किसी दूसरे ब्राह्मण को तंत्र धारक पूजन के समय पोथी देखकर मंत्र पाठ करने वाला बनाकर स्वयं अपने भाव में तन्मय होकर पूजन करना तथा एकदम उपवासी न रहकर दोपहर में दूध गंगाजल तथा मिश्री का सर्वत ले लिया करना इस तरह पूजन करने पर निश्चय ही श्री जगदम्बा तेरा पूजन स्वीकार करेंगी इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव ने किसके द्वारा प्रतिमा का निर्माण करना पड़ेगा किसे तंत्र धारक बनाना होगा तथा किस तरह कार्य करने होंगे उसे सब विस्तार पूर्वक बता दिया हृदय अत्यंत आनंद के साथ पूजन करने के निमित्त चल दिया घर पहुंचकर कर हृदय ने श्री राम कृष्णदेव की कथनानुसार समस्त कार्यों को संपन्न किया तथा षठी के दिन देवी का बोधन पूजन से पूर्व देवी के जागरण के निमित्त धार्मिक कृत्य तथा अधिवास आदि करने के पश्चात स्वयं पूजन कार्य में संलग्न हुआ सप्तमी के दिन पूजन समाप्त कर रात्रि में आरती करते समय हृदय ने देखा कि श्री रामकृष्णदेव ज्योतिर्मय शरीर से प्रतिमा के समीप भावाविश्व होकर खड़े हुए हैं हृदय कहता था कि इस प्रकार प्रतिदिन आरती के समय तथा संधि पूजन अष्टमी तथा नवमी के संधि क्षण में होने वाले विशेष पूजन के अवसर पर देवी प्रतिमा के समीप श्री राम कृष्ण देव का दिव्य दर्शन प्राप्त कर उसका चित्त महान उत्साह से पूर्ण हो उठा पूजन समाप्त होने के कुछ दिन उपरांत हृदय दक्षिणेश्वर वापस आया तथा पूजन संबंधी समस्त वृत्तांत उसने श्री रामकृष्ण देव से निवेदित किया तब श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा आरती तथा संधि पूजन के समय तेरा पूजन देखने के निमित्त वास्तव में मेरे प्राण व्याकुल हो गए थे, थे तथा भावाविष्ट होकर मैंने यह अनुभव किया था कि ज्योतिर्मय शरीर धारण कर ज्योतिर्मय मार्ग से मैं तेरे चंडी मंडप में उपस्थित हुआ हूँ हृदय कहता था कि किसी समय भावाविष्ट होकर श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा था तो तीन वर्ष तक दुर्गा पूजन करेगा कार्यतः वैसा ही हुआ था श्री राम कृष्ण देव की बात न मानकर चौथी बार पूजन के आयोजन के समय इतने अधिक विघ्न उपस्थित हुए थे कि अंत में विवश होकर उसे पूजन बंद कर देना पड़ा था अस्तु प्रथम वर्ष के पूजन के कुछ दिन बाद हृदय पुनः विवाह कर दक्षिणेश्वर में पूजन कार्य तथा श्री रामकृष्णदेव की सेवा में पहले की भांति तत्पर हुआ था